बार उठाऊं तो, था। नहीं। नहीं। नहीं। तो नहीं। नहीं। नहीं। में क्या नहीं देती देती और उठे भी ये रोटी बाजी खी कर डूबी है को है मुटी चितार मरने नहीं बताया हाँ। देंगे। <laughs> मेरे चितार ऐसा मरने मारने का है हां मरे मगतना गाम मारे ई थी टारगेट गुरु फोजों राले यूं करवी भाई इनके पूरो गीत मोन के तोरो अब दो भाई मैं तो सही है यूं कर मणने मारने को वरदान इठे दिख गयो यार भाई ने कह के जे अरे बिन गांव बाण के के बन जो को मत छोड़ने छोड़ो तब ठीक नहीं वांदा आप बैठ बात करा तो थोड़ा आराम हां थोड़ा आराम करने दे भाई को जीव खुश हो जाई पछायो कटे पछायो पूरी कांठा में नी नहीं को भी मनसाई ने दी दी दी दो बगड़ी में सिडियो देना बंद्र तो की पहाड़ है बगड़ी में जो बड़ बड़ो भारी भारी भारी भारी जी के के तो तो के हाथ मंदी तो तो वे आगे धान में आवता आवता आवता जो जो नहीं लोग मर गया कड़क बाढ़ वेगी अब तो लोग देर को धान मर लेना बड़ो लाख लो कहते एक बगल <laughs> <नहीं। नहीं। laughs> दे तो हाथ से तो बाजी रोटी खोल वही कड़गड़ाहट करती रोटी नहीं मंगी हाँ या गला गवैंक बार बोखर बड़ा क्या के।, के तो अमल का ही कहने जाही, जाही। औ तुन को रोटी फेलो बेन मुँह तो मंगे तू खाई हेठे फिर खा दे नहीं, के नहीं, नहीं। तो भी क्यों अबे हाथ पड़ी के माँ इके बगणू को, को ने। पड़ी आगी ने। भी बंडी की बगड़ी का ठाकरा जाए मेर किया के बगड़ी का मेर मेहर मैं बंदर नाटी बाखी पाल फरे पी बने आदि रोटी बॉंटी आज आज हमारा तक जो जो भी हरेक है जो पहले कहता उसका अच्छा की जी। नहीं। नहीं। नहीं फेर के जी। का और के वो दो मौद अमल ले ली दो थोड़ा आगे या कौन से और ले गया ना तू क्या हूं कहूं जो हेतराक्यो मंदिर धोकी ढूंढड़ी 5 बजे गामा ये पिसगणी थू लेगी अगिस खानी है उंटड़ी <laughs> आवे की बंडी के बाकी आगे तुम अच्छा नमो थे मजे वो एक पुतलो भी तो बंद है मंडे मंडे वीने कहीं गयो आप पुतला ने कहीं गयो मा यार कौन पुतलो मो ये बंद है जबान <laughs> तो है जैसे हमारा लोगों की जैसे जैसे कोई बाटे करो कुछ करो मौके जो कोई आईडी दे दे आपने के बोले पहुंचे पचे तो सब में नहीं। ने तो बराबर सब बराबर को सत्यानाश कूद या मन के ओत रोक तो रोक तो ले जाए मतलब कई ऐसा निकला जैसे जो मन तो फिचारा मुंडा मो बन तो निकल गया कई है कैसे है वो पहले वाले टाइम वैसा तो भी तो तो वैसे कोई भेजे भेजे या कुछ भी भी है कि कि वो माफी माफी मांगनी में एक भेजे भेजा तो दूसरा ये उठी नहीं नहीं था थोड़े एक दो पांडिया होना या मसूदा वाली में पांच भूल गये वाकई क्या थे कोल्यासराब जो कह रहे थे था रो घरबीज रोग गाँव हाँ इमाया भरनो आ गए रिकार्ट में एठे इमाया हाँ और लगान मिल गया तो था रो कहीं काश देखने मिल गया था गाँव में कहीं अब से लगान अब से होने ला रहा हू� नहीं नहीं नहीं नहीं तो नहीं बोलियो तो सबत्ती हुनाओ बात है ये <laughs> सुनावा ई में ई में सुनावा असली में नहीं करा ये <laughs> नहीं सुनाओ वाली चीजें ई में करा ये एक बहुत ये चीज आगे वाली अबे तो बैको नहीं मेरे देश और कई बात करूं हमवे केन सा ज्यू के के बल कुन की हो भाई बे तो आगे अगला के मो तो फिर असर पड़े करे और मोका दादा को पर दादा को फलाना मकान सी जैसे जैसे में आज जो टा जो भी, भी, भी, भी भी भी आपने ये कई कई प्रोग्राम रेडियो लगाए राजस्थानी भी फरमाया भी। गया असली बड़ी कई चीज सच सच रे झूठ झूठ रही और बाहू बेटों के जैसे बाटा लड़का वैसे जैसे एक बात बताऊ के थाने ये बाता पूछा था। समझ करा, थाने करा के? तो तो तो तो ये ये ये कोशिश करा करा नुकसान मैं मैं नहीं इतो नीश्चा... आगे नीश्चा... आगे नहीं <laughs> समझा समझा कि ने, ने समझ के लोग माने क्यों थाने <clears throat> बांचावली राखो जो माने जी <स्थ> रीत रिवाज रे कायदा अब जैसा थारे किया बिना आज भारत ने पूछा बिना आपस रमाई ने वैसे के लोग देखो वह तो तो तो तो तो तो तो तो तो थे जाओ जी थे दो कर ले कोई ब्याह जातरा फरी गया के भी जागा है खातियों के भी जागा कुमारों के भी जागा देखी नहीं। मौके कोई बाट ने आप के बेई है या कि नहीं सवाल ही नहीं जबानी हमारे हरदय हरदय हरदय देवी बसी हुई कोई भाट के पास में आप पूछ लो के बेई है किसा की बता लिखा कोई सवाल दूसरा जागा जितने बैठे रहते हैं करते रहते हैं 24 जात छत्तीस जात के हमारे दूसरों के के को को। पास में ना लो तो चोपड़ी का कुछ नहीं शवाली नहीं। नहीं। कोई में गया हजार बड़ों की प्रजा बैठी रे दो नाम लेने अपने दो नाम लेते इन हरे कोई नहीं पहचान सकते जाम के कोने फिर से हेठा उतार दिया अब नहीं मन तो बताओ तो मत ये एक खास बात बताओ कि जैसे शादी ब्याह है आज था जजमान है तो भाई लड़की ही खाप रही लड़को यही खापरो वो मोदी को बराबर की टक्कर नहीं वैसे के एक नहीं वैसे के जब तो कहते नहीं बूझे पूरी जानकारी है और नही जानकारी नया घर है तो बोलो भाई बताओ लड़की कौन है ये लड़को कौन है फिर भी पड़ गए जानकारी वे फिर भी शादी ब्याह मतलब जो काम करना पड़े भाई जाओ देन लड़की तय कर दो लड़को तय कर दो नहीं बताएं? बताएं। और कई जगह तो ऐसा है आप भी जैसे वाला और मौका नोटाड़ा फिर आखिरी में मुंडे आने पड़े जो मौका बराबर आप लोग नाराज भी ला तो दो रोटी बच्चे खाई थी पौन दस बीस हजार बारह सौ रूपए ने था। था। में आ दूसरी तो झगड़ो पड़ जा। बाप बेटा के गोद में कौन काम आवे पूछे की हाँ ही जो ही अबे क्यों वो एक कुछ से है के भी और कुछ ऐसे भी मन उतर गया एक बेटमा के दे बे हजार को बतो प्लाट मु मिली और फिर वो के फिर ऐसे भी मन उतर गई पढ़ाई लिखाई भी वेगी थोड़ी इतनी रुपया बेचारा ने नौकरी भी देगी कुछ खुद भी हिम्मत करने टेक गया नहीं। काम को ना खुद ना खुद टाक दे एक रुपया आप गया को हाँ कहा ले जाइए फिर गया फिर हम लोग ले जाइए ऐसे करके भी मन खस गया जुज्मान भी नहीं रहे तो फिर का mm. वो दरबार mm. है हम तो जो mm. है तो तो तो नहीं हम हम मेहनत खुद मेहनत कर बे आप आया नहीं अरे थोड़ा दर्शन नहीं किया है मैं बुढ़ाई नहीं करूँ हमारे चारों पांच आपका मकान बनी हो ना ये तो मकान है आपके वो कोर्ट खिछड़ के के सामने क्यों की बात नहीं करो आप जानो तो। तो के क्या जदीश तो पूछ कहीं भगवान काल प्रश्न दस महीनों पहले दस बारह हजार लागू <laughs> नहीं है भाई के या ऐसे जुमाना तो तो काम तो, नी तो थारे बेटा ने छूट जाना टावरा ने छूट जाना पोता तक तो रहता है एक एक भाई तेरा लड़का, है। लड़का में शायद एक या दो बच्चा काम करे। वो भी नहीं क्यू ऐसे रुख बच्चों को हटते ना अभी नहीं तो दस पंद्रह फीस दे दे, दे। मन खुश करे तो दूसरे दिन और मन बढ़े देना पड़ी <laughs> भाट ऐसे तो वो छोड़ छोड़ दी दी भी छोड़ता पहले भंड हमारा नहीं है कविता कविता तो तो तो का काम थी। थी। थी। <coughs> जो बांझ का, है तो कहीं काया काया कैसे कैसे कैसे खड़ी खड़ी खड़ी प्राण नहीं क्यों ना बात ही मरे जने खूब दे है भाई मन जाने आगे बड़ो ते तो रानी ता आने ओडी हम्म ने आडो पर्दो कर hmm. और मौगश की डोके <coughs> ये रानी <ने> को देखो <coughs> <जो को, coughs> आई के मन से पून के आएंगे देखो एक बार और मौगश का येनवा hmm. ये हुई कुटका राम भी hmm? कुटका राम की डो uh, रानी ने, ने रानी नहीं वा बंग अच्छा मतलब कफन के त घी ओ बटे विष्णु के आदान रह गये मैं नहीं समझी वो नहीं वो राजा हाँ वो राजा पूर गयो जो पूरे रह गये हो जो हाँ जिन काया गई नहीं विरकन महत्रा नहीं गई विरकन महत्रा नहीं गई जी को आदान रह गये हाँ आदान रह गयो जी का पेट का राज था ना दुली इसको वैकुंठ आ जावे सेवमात्र बाणे बर्तन नहीं ज है तो घरे छिपान रात रात लेना नहीं ना वो क्यों मतलब लेकिन अब यह बात है की नहीं तो ये मानता है वर्षा को नहीं बैठा का देता डुली अब यो एक रिवाज हो जो हो अब अपे जाना सही बात ही विश्वास हो ये मगर शिरोही आबूरो जैन मुनि है है सफेद कपड़ा पहन आवे जावे यहाँ मान है की ये जट जावे जटे बरखान ने बांध दे तो वट जैन मुनी जद भी जावे और बारिश नहीं वे तो सब बिना ग्रासियान भील न मिल मारज न तो दन मार न के मारनो के जानवे और आज चार तो पांच सा सालों मार कर इलाका में करवे आज वे काल पड़ीड़ो जद तो मारना आज जैस्पन। जैस्पन। जैस्पन। ओ, ओ, ओ, ओ. के आज जैसपन जैसपन ओ हो के बरखा बांध दे गया नहीं समझे समझे झूले लोग तो एड़ा विश्वास घणई हां घणा सा वो तो, तो, तो, तो समझना पड़ेगा कि अब अब होना है वो गांव गांव गांव है अच्छा अब अट्ठे है। है। भी ढोली गार्डने बाहर नहीं दूसरा गांव में गार्डन बाहर तो छिपान करना पड़ेगा ये तो नहीं वो जो गड्ढे बड़े तो बड़े हैं गाँव में बड़े हैं अब मोटा पहले नहीं होय साहब अब अब वो पता लगा लीजिए कि मारवाड़ के गांव में जाओ अच्छा तो पूछ लीजिए मेवाड़ के गांव जाओ जो तो पूछ लीजिए लोगों अबे फिर वो किठे लेसे घंटा पड़ जाएगी के पूछो हम कहि जाओ आपन के करा आपन त मना करा कोणी कहता गाडो मत आपन मना करा आपन के चालू के आठे गांव गडो तो चला गडो अपने अंग्रेज की टाइम पर सन््य में ये ये ना थाना। थाने में में कांस्टेबल ना थाना तो पास दो चार पांच सात दिन आपने की कोशिश की वो भी ही तो पिताजी से बोले बोले देखो आप बोला तो थानादार है आप अपने ख्याल फिर भी है कैसा है है तो उसका बैठना उठना भी कारोबार पर स्थिति बताई साथ में ऐसी या यूं यूँ ना अपने चांस बेटे चानस पढ़ी गाँव में मराठिया में तो भी आप नहीं में में में है है साल पहली गान पुराना डरा चले बट टाइम में सब तो जो अब हमारा के है वही रीति वही कारोबार आपने वही सिस्टम और उनके होता तो हमारे हाथों से सब कारोबार करते हैं है और हमारा घर में हो जाता तो वो खुद कर देते हैं आप शादी ब्याह जजमान आवे हो ह हाँ? मतलब ब्याह रो कई की खर्चे जजमानारे माते रे नहीं मतलब मौके वो सब करो करो नहीं तो बाकी सब मौके आनो जानो बैठनो नहीं नहीं वो तो समझ लिए था हां मन की बताओ कि जसा जजमान आवे तो मतलब वे मतलब लागिस कर मायने खुद तरफ से पैसा देवे चाटे हां ब्याह रे मायने हम्म तो भाई लकड़ी कोई लिया तो कोई आशा करे शादी भी आ तो दे हो मतलब खर्चा कुछ कुछ ना बिहार तो है कि ये तीन माल लगता है ये तो शक्कर, शक्कर एक नहीं। एक एक नहीं। जी। नहीं। जी एक एक एक एक एक घी, घी मैदा, मैदा, जी, चीज चीज चीज चीज चीज, का का पैसा बन बन जाए, जाए, जाए, गांव बस्ती आए कि अलग अलग नहीं, आपको गांव मिल एक चीज का पिया वज अब ये हंजारी के दोनों भाई पोखर पुनियों पर चार ऊट आज वो कह तो साथ में चाल किया मोशन चार का चार किया ऊट आई आगे तीन चार आया मान रहते मान निकल बेपई किए तो वैसे 50000 के 60000 70000 तो भी ना के सोचे के दो तीन और बंडरा हासड़ी पर देना कोजी उकाई बाहर पड़े 2012 जस्ट बनाया कि नहीं बनाया कोई हां जस्ट हो जस्ट कविता लिखी कि नहीं हां गीत गीत होगा गीत हुआ बने गीत को बने जस्ट नहीं बने हम दे जियो गीत को नहीं बने इंतजार में ऊंट दब से गीत नहीं बने बाकी दे जीती पर बने बना ना तो गीत मौका दो सौ तीन सौ तो के, के तो मौका को कहीं कहीं गीत गीत गीत खुद आया 200 300 तो आया जो आया पर वो तो कभी लेता कर देता नहीं तो नमे गुणबाण नुड़बान नमे धंधा तो पांच तीस देख हम हाथ जोड़े देतो तो, दे। <laughs> तो, भाग पड़े को नाकड़ियों झाड़ो लगे तो कुड़के याने तेरा बारे आवे आवे ना नहीं। लाके -लाके। तो तो ये नहीं कोला तो तो तारीफ जगह कैसी है अबे ऐसा ऐसा कोई या जोग आपको पता रहा कहा आप खबर ध्यान देखो कहना बात तो गीत बन्ना गवरिया चार पाँच दिन टाइम नाच रहा कोई गीत गई थे अपने सात दिन तक अब तो जैसे आप लोग थोड़ी गए आप है नाच गीत किसी पे नाचे लोग अब कोई खेल करने वाला मौका में जानने वाला काम कोई याद है? तेजी नहीं याद भी है भी सब याद याद याद में नहीं बीमार करने लाया हो आज मतलब लगे तो गलत काम करिएगा कितनी तकलीफ दी है न बीमार ने। ने ने भी भी बी तो पग ने नहीं बेटा तैयार हो सब ख़राब ही रोटी वोटी खाया वो चार्ज को तारो थोड़ो चाल तो चाली हो रहा हां फरनो ठीक वे फरनो ठीक वे हां जदी ले चलो हवा भी है बेटा रेटो थोड़ा हवा में बसर थोड़ा कोनो काम और कह रहा जतरे ठंडक बापर हाँ। जायटे हम हम आ जाओ होले होले साहनो सर जे भी ठीक नहीं मैं मोह तो कोनो साहनो पुराना तो गाना गीत आ, गाबो करे चलो चलो मेरा में जंसयान का तो गीत पुराणा परोणा mm -hmm. अलगो जो बगाड़ो वाला है लोचा भी बजाना चाहिए है है हैंगला चलावे लोचा बजा दे और तां जरा मशक बजा दे ढोल तंबूर बजा दे हाचो आज रे काट बता दे आपने आगे दिस नॉट ड्रोन इज द लेटेस्ट रिकॉर्ड बट दे आर यूजिंग इट नाउ सुपर्फीशियली दिस इज नॉट द मशीन डोलटेन डोर मार बबड़ा बनाओ उड़ली मार तो खाली देश नहीं है भाई वास्तव में जे मषक चावे ना वो मषक है कौन है आई देख रही है वो ये कहवे चाहिए कौन दवा कौन आ पादे तो कि तो अपन हां वो फांगड़ा वाली कोई न मां का है वो दे तो काम है कहीं आपको गांव खास वहाँ पे गाँव है, है एक गांव अच्छा बोरुंदा बोरुंदा लाते ये तर। है आ, काम लगेड़ा काम नहीं <coughs> हो है है काम काम काम काम नहीं नहीं नहीं हो अरे लोग बैठा खाले हमें यह मेन बाई पर कोई सुनु जो को मैं निकाल कर गलचला जीवा तो आपका बड़ा देर छोड़ जावे जो टेंडों को आयोजन करे सरकार तो रिपोर्टो पोटे दिए और दूंगावे जाने और पूरा दूंगा कौन कियाटी देई तोई वर्ड ना देई तो ना देई आपरे रामा है गया नेताजी खदीन से लाओ देखो भाई भी चला तो तो <laughs> <को नाजे। laughs> <आजे। laughs> नेड़ा गौरमेंट लिया कर के देखना है है नहीं मैं तीन तारीख हैं परसों आज एक है जो वर्षों कुछ साइन हो रहा है बच्चे बच्चे आप तो नवीन हैं फैट देखा है आओ देख थोड़ी बजार तो देखा बजार बजार बढ़िया अच्छी खाड़ी खाड़ी अच्छी है वह जो खाने में रहते हैं ये कपड़ों की देख दियो ये कपड़ों के लिए रहवाएं काले रंग का महिया महिया फांग रख देंगे ये वो मशक्के ये � हो हां कोने कौनते है जीजपुरा में गुजरात है